प्रेम से ऊपर मैत्री सदगुरु ओशो के अमृत अमृतवचन ट्रैप पंद्रह लीला का अर्थ कृष्ण स्मृति के 21वें प्रवचन से संकलित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 सागर की तरफ दौड़ती हुई सरिताए हो बीज फूलों की यात्रा कर रहे हो या भंवरे गीत गाते हो या पक्षी चहचहाते हो या मनुष्य प्रेम करता हो या ऋण और धन विद्युत आपस में आकर्षित होती हो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 मनुष्य की पहली भाषा नृत्य है क्योंकि मनुष्य की पहली भाषा गैस्चर है आदमी जब नहीं बोला था तब भी हाथ पैर से बोला था आज भी गूंगा नहीं बोल सकता तो हाथ पैर से बोलता है गैस्चर से मुद्रा से बोलता है भाषा तो बहुत बाद में विकसित होती है तितलियां भाषा नहीं जानती है, लेकिन नृत्य जानती हैं पक्षी भाषा नहीं जानते लेकिन नृत्य जानते हैं गैश्चर मुद्रा इशारा पहचानते हैं सारी प्रकृति पहचानती है इसलिए रास के लिए नृत्य ही क्यों केंद्र में आ गया उसका भी कारण है गैश्चर की भाषा इशारे की भाषा गहनतम है गहरी से गहरी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 वैसे बाहर रुक जाते व्यवस्था से जीवन की गहरी गहरी लीला का कोई संबंध नहीं है कृष्ण का यह रास बिल्कुल ही अव्यवस्थित है कहना चाहिए बिल्कुल क्या है है। निश्चय का एक बहुत अद्भुत वचन है जिसमें उसने कहा है ओनली आउट ऑफ क्य स्टार्स सिर्फ गहन अराजकता से सितारों का जन्म होता है